हाथार्थ हे इंद्र तुमने ऋषियों के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने वाले वास तुम्हारा धन चाहने वाले नमुच का वध किया विघातक नमुच असुर को ऋषियों के हित के लिए छल कपट से रहित किया उसी प्रकार तुमने देवों के मध्य सामान्य मानों के लिए सुखदायक एवं सुगम मार्गों को प्रस्तुत कर दिया भाषार्थ हे इंद्र तू इस संसार को अनेक जलों से परिपूर्ण करता है हे इंद्र सामर्थ्यवान � तू हाथ में वज्रक धारण करता है सभी देव बलवान तेरी स्तुति करते हैं वह तू उदक बादलों को अधोमुख करता है भाशार्थ जो इसका चक्र जलो में स्थापित है तथा वही जल ही इसको आच्छादित करता है जो तेरा पृथ्वी पर जल वा दुग्ध रखा हुआ है वह तू गायों और औषधियों में सुरक्षित रख जो कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि इंद्र की तो सही हुई है तथापि मैं तो इसको बल से ही उत्पन्न मानता हूं आत्मा यह क्रोध से उत्पन्न हुआ ऐसा मानते हैं इसलिए ही वह शत्रुओं से संग्राम करने के लिए सदा स्थित होता है वह इंद्र कहां से उत्पन्न हुआ है यह वही जानता है दूसरा कोई भी नहीं जान सकता आशार्थ दमनशील एवं सुखदायक सूर्य के किरण इंद्र के पास प्राप्त होते हैं वे यज्ञ एवं दृष्टा ऋषियों की भात याचना प्रार्थना करने वाली थी हे इंद्र प्रभो तू हमारे अंधकार को दूर कर नेत्र को प्रकाश से भर दे पाश में बद्ध जैसे हमको बंधन से मुक्त कर दे चतुष्पत्तितम सुप्तम भाषार्थ धनों का दान करने की कामना वाले इंद्र द्रव्य प्राप्ति के लिए कार्य द्वारा वा यज्ञों से द्यावा प्रथमी पर निवास करने वाले देवों एवं मानवों द्वारा बुलाया जाता है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 इंद्र देव को अपने संरक्षण के लिए बुलाओ। भाशार्थ जिस समय इंद्र ने अत्यंत प्रव्रिध दृत्त का संहार किया।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 करता हूं नदियां साफ साथ करके तीन प्रकार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 भाषार्थ भूमि ऊपर गर्जन करने वाला तेरा शब्द आकाश को व्यापता है यह अत्यंत वेग से तथा दिप्त लहरी के साथ जाती है अनंतर जैसे बादल से वृष्टियाँ बहुत गर्जन के साथ बरसती हैं तथा जब सिंधु नदी वेग से विषम की भाँति प्रचंड शब्द करती हुई आती है तब वह आकाश से गर्जती हुई नीचे आती ह�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 हे सरस्वती हे शतुद्रि हे परुष्णी, हे असखी के साथ मरुद्रधे हे वितस्ता सुशोमा इनके साथ आरजी किया तू और ये सप्त नदियां हमारे इस स्तोत्र को स्वीकार कर सुनो भासारथ हे सिंधो, तू गमन शीला गोमती नदी को मिलने के लिए पहले तुस्तामा नदी के साथ चली अनंतर तू सूतसु रसा उस श्वेती कुभा तथा महेत नदियों के साथ मिलाती हो फिर तू इनके साथ एक ही रथ पर आरूड होकर चलती हो अर्थात इनके साथ मिलकर बहती हो भाषार्थ सरल गामिनी श्वेत वर्ण एवं प्रदीप्ता सिंधु नदी बहुत वेगवान जलों से बहती है अधम में सिंधु नदियों में सबसे वेगवती है यह आश्चर्यकारक वेगशाली घोड़ी की भांति एवं रूपवती स्त्री की भांति देखने में बहुत सुंदर है भाषार्थ वह सिंधु उत्तम घोड़ों सुंदर रथ शोभन वस्त्र सोने के अ तरुणी एवं अनेक दिन को वाली है और वह उत्तम ऐश्वर्यवती सिंधु मधुवर्धक पूर्ण वृक्षों से आच्छादित है भाषार्थ सिंधु सूखकर तथा अस्त्र वाले रथ को जोतती है उस रथ से वह अन्नादिदे इस युद्ध में यज्ञ में सिंधु के रथ की बड़ी भारी महिमा गाई जाती है सिंधु का रथ अहिंसित कीर्तिमान एवं महान है।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 तुम विद्धनसक राक्षसों का नाश करो, पाप देवता निर्विति को दूर करो, दुर्बुद्धि को हटाओ, हमें सब प्रकार के पुत्रों एवं वीरों से युक्त धन दो तथा देवों को आनंदित करने वाली कीर्तियश को प्राप्त करो, भाषार्थ जो सूर्य से भी अधिक बलवान, तेजस्वी, सुधन्वा के पुत्र विभु से भी अधिक शीघ्र कर्मा, व इस प्रकार के पत्थरों की देव की प्रसन्नता के लिए पूजा करो, भाषार्थ सोम पीसने वाले यशस्वी पत्थर हमारे लिए सोम का श्रेष्ठ रस संपादित करें, वे तेजस्वी स्तोत्र से उज्जल सोम याग में हमें स्थापित करें और हमें तेजस्वी करें, जिसमें रित्तिक लोग सब तरफ से अघोषित करते, स्तोत्र पाठ करते हुए तथा परस्पर श पीसने वाले वे पत्थर सोम के रस को निकालते हैं, वे सोम के रस को निचोड़ते हैं, वे इस्तुत की कामना करते हुए अग्नि के सेचन के लिए सोम रस दूहते हैं, रित्तिक लोग मुह से शेष सोम का पान करके शुद्ध करते हैं, भाषार्थ नेताओं, रित्तिजों हे पत्थरों तुम श्रेष्ठ कार्य करने वाले हो